श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड बयालीसवा अध्याय श्री कृष्ण का यादवों के साथ चंद्रावती पुरी में जाकर शकुनी पुत्रों वहां का राज्य देना तथा शकुनी आदि के पूर्व जन्मों का परिचय नारद जी कहते हैं राजन बचे हुए दैत्य रणभूमि से भाग गए यादवेंद्र भगवान श्री हरि हरिवीणा वेणु मृदंग और दुंदभी आदि बाजे बजवाते और सूत मागध एवं बंदीजनों के मुख से अपने यशका गान सुनते हुए पुत्रों तथा अन्य यादवों के साथ सेना से घिरकर शंख चक्र गदा कमल और सारंग धनुष से सुशोभित हो देवताओं सहित चंद्रावती पुरी में गए वहां अपने पति के मारे जाने के कारण रानी मदालसा शक्नी के पुत्र को गोद में लिए दुख से आतुर हो अत्यंत करुणाजनक मिलाप कर रही थी उसके मुख पर अश्रुधारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो गई थी उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने बच्चे को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और भगवान को नमस्कार करके कहा मदालसा बोली प्रभो आदिदेव आप भूतल का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं आप ही संसार के सृष्टा हैं और प्रलय काल आने पर आप ही इसका संहार करेंगे किंतु कभी आप गुणों से लिप्त नहीं होते मैं आपकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करती हूं मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है आप इसकी रक्षा कीजिए देव इसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखिए देवेश जगन मेरे पति ने आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए नारद जी कहते हैं राजन मदालसा के योग कहने पर महामति भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखकर चंद्रावती का सारा राज्य उसे दे दिया फिर कल्प पर्यंत की लंबी आयु देकर वैराग्यपूर्ण ज्ञान एवं अपनी भक्ति प्रदान की तदनंतर उस शकुनी कुमार को श्री कृष्ण ने अपने गले की सुंदर माला उतार कर दे दी शकुनी ने पहले युद्ध में इंद्र जो उच्च सर्वा घोड़ा चिंता मड़ी रत्न कामधेनु और कल्प वृक्ष छीन लिए थे वे सबसे जनार्दन ने प्रयत्न पूर्वक देवेंद्र को लौटा दिए क्योंकि भगवान स्वयं ही ब्राह्मणों देवताओं साधुओं तथा वेदों के प्रतिपालक हैं। बहुलास ने पूछा देवर्ष पूर्व काल में ये महाबली शुक्न आदि दैत्य कौन थे और कैसे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई इस बात को देखकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है नारद जी कहते हैं राजन पूर्व काल के ब्रह्मकल्प की बात है परावसु गंधर्वों का राजा था उसके बड़े सुंदर नौ औरस पुत्र हुए वे सभी कामदेव के समान रूप सौंदर्यशाली दिव्य भूषणों से विभूषित और गीतवाद्य विशारद थे तथा प्रतिदिन ब्रह्मलोक में गान किया करते थे उनके नाम थे मंदार मंदर मंद मंदहास महाबल सुदेव सुघन सौध और श्रीभानु एक समय ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वाग देवता सरस्वती को मोह मोहपूर्वक देखा विधाता के इस व्यवहार को लक्ष्य करके परावसु के पुत्र मन हंसने लगे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के प्रति अपराध करने के कारण उन्हें तामसी योनि में जाना पड़ा श्वेत वाह कल्प आने पर वे नवों गंधर्व हिरण्यक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए शकुनी शंबर हृष्ट भूत संतापन वृक कालनाभ महानाभ हरिश्म्रु तथा उत्कच एक दिन की बात है अपने घर पर आए हुए अपांतरतमा मुनि को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उन सब ने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा दैत्य बोले ब्राह्मण सुनिए आप अपने मुंह से कहते हैं कि कैवल्य के स्वामी साक्षात भगवान श्रीहरि है वे भक्त भगवान भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं परंतु हम लोग आश्रय योनि में पढ़कर सदा को संग में तत्पर रहने वाले और दुष्ट हैं हमने कभी भगवान की भक्ति नहीं की अतः इस जन्म में हमारा मोक्ष कैसे होगा ब्रह्मण हमें परम कल्याण का उपाय बताइए क्योंकि प्रभो आप दीनजनों के कल्याण के लिए ही जगत में विचरते रहते हैं अपांतरतमा ने कहा दैत्य कुमारों गुण पृथक पृथक नहीं रहते वे सब मिले जुले होते हैं अथवा जिसके जो गुण हैं वे उससे विलग्न नहीं होते अतः उन्हीं गुणों के द्वारा जो गुणातीत मोक्षाधीश्वर परमात्मा हरि का भजन करते रहे हैं वे दैत्य उन परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं ऐक्य संबंध सौहार्द स्नेह भय क्रोध तथा स्मय अर्थात अभिमान इन भावों या गुणों को सदा श्री कृष्ण के प्रति प्रयुक्त करके वे दैत्यगण उन्हीं में लीन हो गए उदाहरणतः भगवान कृष्ण गर्भ के साथ एकता अर्थात एक कुल कुटुंब या गोत्र का संबंध मानने के कारण प्रजापति गण मुग्ध हो गए भगवान के प्रति सौहार्द स्थापित करने से कयाधो पुत्र प्रहलाद ने भगवान को पा लिया श्रीहरि के प्रति स्नेह से सुतपा मुनि भय से हिरण्य कश्यपु क्रोध से तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तथा स्मय अर्थात अभिमान से श्रुतियों ने योगी जनों के लिए भी परम दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया जिस किसी भाव से संभव हो श्री कृष्ण में मन को लगाए ये देवता लोग भक्ति योग के द्वारा ही भगवान में मन लगाकर उनका धाम प्राप्त करते हैं नारद जी कहते हैं राजन योग कहकर अपांतरतमा मुनि अंतर्धान हो गए तब से शकुनी आदि ने परिपूर्णतम श्री हरीश में वैर भाव स्थापित किया उन्होंने वैर भाव से ही परमेश्वर श्री कृष्ण को पा लिया राजेंद्र इसमें कोई आश्चर्य न मानो जैसे क्रीड़ा भ्रमण का चिंतन करने से तद्रूप हो जाता है उसी प्रकार भगवत चिंतन करने वाला जीव भगवान का सारुप्य प्राप्त कर लेता है इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में शकुनि पुत्र पर कृपा नामक बयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ